महाभारत शांति पर्व एक के जन्म मृत्यु और पुनर्जीवन का वृत्तांत वाणवाच ततो राजा पांडुसुत नारद प्रत्य भगवत स्रोत मेक्षा मे सुवर्णष्ठि संभव वह जी कहते हैं जन्मे जाये पुत्र राजा युधिष्ठिर ने नारदी से कहा भगवान मैं के जन्म का सुनना चाहता यथा सुवर्ण धर्मराज के ऐसा कहने पर नारद मुनि ने सुवर्ण के जन्म का यथावत वृत्तांत कहना आरंभ किया नारद महाबाहो यथा नारदाबाथा केशवो ब्रवीत कार्यक्षा प्रेक्षत नारद जी बोले महाबाहो भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में जैसा कहा है वह सब सत्य है इस प्रसंग में जो कुछ शेष है वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं बता रहा हूँ अहम च पर्वत में मैं और मेरे भांजे पर्वत दोनों विजयी वीरों राजा के यहां निवाच करने के करने लिए गए तत्रावाम वहा राजा ने हम दोनों का शास्त्रीय विधि के अनुसार पूजन किया और हमारे लिए सभी मनोवांछित वस्तुओं के प्राप्त होने की सुव्यवस्था कर दी हम दोनों उनके महल में रहने लगे बचे क्लांतासु वर्षा गमन पर्वतो माम वाचे दम काले वचन अर्थवत जब वर्षा के चार महीने बीत गए और हम लोगों के वहाँ से चलने का समय आया तब पर्वत ने मुझसे समयोचित एवं सार्थक वचन कहा आवाम से नरेन्द्र से गृहे परम पूजितौ उषित तो उषितौ तो ये ब्रह्म तद विचिन्त सां प्रतम मामा हम लोग राजा सिंजय के घर में बड़े आदर सत्कार के साथ रहे हैं अतः ब्रह्म इस समय इनका कुछ उपकार करने की बात सोचिए तथोह अब्रम राजन पर्वतम शुभदर्शन सर्वे तत्नेपद्यते राजन तब मैंने शुभदर्शी पर्वत मुनि से कहा पुत्र यह सब तुम्हें ही शोभा देता है वरेण्छंद राज आवे यो तपसा सिद्धि प्राप्त हो तू यदि मन राजा को मनोवांछित वर दे कर संतुष्ट करो वे जो जो चाहते हैं वह सब इन्हें मिले तुम्हारी राय हो तो हम दोनों की तपस्या से उनके मनोरथ की सिद्धि हो तथ आहू यम संजय जयताम्बरम पर्वत अनुपत वाक्यम उष्ठ तब मेरी अनुमति ले पर्वत ने विजयी वीरों में श्रेष्ठ राजा संजय को बुलाकर कहा प्रीत सत्कार संभत आवाभ्याम अभ्यनुा नृबर चिंत नरेश्वर हम दोनों तुम्हारे द्वारा पूर्वक किए गए सत्कार से बहुत प्रसन्न हैं हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम इच्छा इच्छानुसार कोई वर सोचकर कर मांग लो देवान विहिंसायाम न भवे मान सक्षय तद्गिहा महाराजा पूजा हो नो भवान महाराज कोई ऐसा वर मांग लो जिससे न तो देवताओं की हिंसा हो और न मनुष्यों का श्रृंगार ही हो सके तुम हमारी दृष्टि में आदर के योग्य हो भवन्तो यदि मे महाफल संजय ने कहा ब्रह्मण यदि आप दोनों प्रसन्न हैं तो मैं इतने से ही कृतकृत हो गया यही हमारे लिए महान फलदायक परम लाभ सिद्ध हो गया राजन संकल्प जते हृत चिरम सि राजन ऐसी बात कहने वाले राजा सुनजय से पर्वत मुनि ने फिर कहा राजन तुम्हारे हृदय में जो चिरकाल से संकल्प हो वही मांग लो संजय सिंजयुतम वीरम वीरवंत दृणव्रतम आयुष्मत महाभागम देवराज समुतिम संजय बोले भगवान मैं एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो वीर बलवान दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला आयुष्मान परम सौभाग्यशाली और देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हो पर्वत भविष्य देवराजाभि संकल्प पर्वत ने कहा राजन तुम्हारा जम मनोरथ पूर्ण होगा परंतु वह पुत्र दीर्घायु नहीं हो सकेगा क्योंकि देवराज इंद्र को पराजित करने के लिए तुम्हारे हृदय में यह संकल्प उठा है पुत्र देवराज तुम्हारा पुत्र पुत्री के नाम से विख्यात तथा देवराज इंद्र के समान तेजस्वी तुम्हें देवराज से सदा उसकी रक्षा करनी चाहिए तत्वा शिजयो वाक्यम पर्वत महात्मन प्रसादयामास तदा नहीं तवेती आयुष्मा भवतुत्रोत तपसा मुड़े नं पर्वत किंचिद उवाचेन्द्रभ्यपेक्षायाम महात्मा पर्वत का यह वचन सुनकर संजय ने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए कहा ऐसा ना हो आपके तपस्या से मेरा पुत्र दीर्घ होना चाहिए परंतु इंद्र का ख्याल करके पर्वत मुनि कुछ नहीं बोले तमहम नृपतिम दीनम अब्रव पुन चमर्तव्योमहाराज महाराज ते सुत अहम ते दयित पुत्र प्रेतराजवशत पुनर्दास्याद्रशुच पृथ्वी पते तब मैंने दीन हुए उन नरेश से कहा महाराज संकट के समय मुझे याद करना मैं तुम्हारे पुत्र को तुमसे मिला दूंगा पृथ्वीनाथ चिंता न करो यमराज के वश में पड़े हुए तुम्हारे उस प्रिय पुत्र को मैं पुनः उस रूप में लाकर तुम्हें दे दूँगा ए तद मुक्त नृपतिम प्रयात सो यथे स्थित सिंधा काम प्रवेश सुमतिरम राजा से ऐसा कहकर हम दोनों अपने अभीष्ट स्थान को चल दिए और राजा संजय ने अपने इच्छानुसार महलों में प्रवेश किया सिंजय सेथ राज से कस्में चिका जुत्रो महावीर तेज था प्रज्वलन निभा तदनंतर किसी समय राजा श्री सिंजय के एक पुत्र हुआ जो अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था वह महान बलशाली था वृथे स यथा कालम सरसी महोत्पलम यथार्थम जैसे सरोवर में कमल बढ़ता है उसी प्रकार वह राजकुमार यथाथम्य बढ़ने लगा वह भूख से वह मुख से स्वर्ण उगलने के कारण सुवर्णष्ठिवी नाम से प्रसिद्ध हुआ उसका वह नाम सार्थक था प्रपथे उसका वह अत्यंत अद्भुत सारे जगत में फैल गया देवराज इंद्र को भी यह मालूम हो गया कि वह बालक महर्षि पर्वत के वरदान का फल है तथा स्वाभि भवाद भी तो बृहस्पति मत कुमारे बल अपनी पराजय से डरकर की सम्मति के अनुसार चलते हुए बल और का वध करने वाले इंद्र, उस राजकुमार डर करोदया माथ तद्रम दिव्यास्त्र मृत्यु व्याघ्रो भूत मम तम राजत्र मृति प्रभु प्रविध किलो भी पर्वतो प्रभु इंद्र ने मूर्तिमान होकर सामने खड़े हुए अपने दिव्य अस्त्र वज्र से कहा वज्र तुम बाघ बनकर इस राजकुमार को मार डालो जैसा कि इसके विषय में पर्वत ने बताया है बड़ा होने पर संजय का यह पुत्र अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर देगा एवं मुक्त सुसुरंजय कुमार मंत्र प्रेक्ष नित्य में इंद्र के ऐसा कहने पर शत्रुओं के नगरी पर विजय पाने वाला वज्र मौका देखता हुआ सदा उस राजकुमार के आसपास ही रहने लगा संजय सुतम प्राप्य देवराज समुतिम शांत पुरु राजा वन नृत्य भी देवता देवराज के समान पराक्रमी पुत्र पाकर रानी सहित बड़े प्रसन्न हुए और निरंतर वन में ही रहने लगे ततो भागीरथी रथे तेरे कदाचिन निर्जन वह धात्री द्वितीय बाल सीराधाव तदनंतर एक दिन निर्जन वन में गंगा जी के तट पर वह बालक धाय को साथ लेकर खेलने के लिए गया और इधर उधर दौड़ने लगा यो बालो विक्रम पंच वर्षेंद्रिक्र महाबल उस बालक की अवस्था अभी पांच वर्ष की थी तो भी वह गजराज के समान पराक्रमी था वह सहसा उछल कर आए हुए एक महाबली बाघ के पास जा पहुँचा स बालस्तेन निस्पिष्टो वेशमाज यशोपवात में दिन्याम तेव चुक्र उस बाघ ने वहां वहांपते हुए राजकुमार को गिराकर पीस डाला वह प्राण सुन्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा यह देखकर धाय राजकुमारी राज की राजकुमार की हत्या करके देवराज इंद्र का भेजा हुआ वह माया से वही अदृश्य हो गया धातिया पर अभ्यवत्त तब देश महीपति धायका वह आर्तना सुनकर राजा संजय स्वयं ही उस स्थान पर दौड़े हुए आए स दसान तम गुम पीत सोम विगतानंदम निशाकर उन्होंने देखा राजकुमार प्राण होकर आकाश से गिरे हुए चंद्रमा की भांति पड़ा है उसका सारा भाग के द्वारा पी लिया गया है और वह आनंदहीन हो गया है खून से लतपथ हुए उस बालक को गोद में लेकर चित्त हुए राजा संजय होकर विलाप करने लगे। शोक यत्र राजा यंजय तदनंतर शोक से पीड़ित हो उसकी माताएं रोती हुई इस स्थान की ओर दौड़ी जहाँ राजा संजय विलाप करते थे ततः स राजा सस्मार महा गान तदा हम चिंतनम ज्ञातवा गतवान तस् उस समय अचेत होकर राजा ने मेरा ही स्मरण किया तब मैंने उनका चिंतन जानकर उन्हें दर्शन दिया मिता च वाक्या शोकला पृथ्वीनाथ यदवीर श्री कृष्ण ने जो बातें तुम्हारे सामने कही है उन्ही को मैंने उशो काकल राजा को सुनाया संजीवित चाह पुनर्वासवाते भवित न तक्यम मत फिर इंद्र के अनुमति से उस बालक को जीवित भी कर दिया उसकी वैसी ही होनहार थी उसे कोई पलट नहीं सकता था तत कुमार महायस चित्तम प्रसाद तदनंतर महायशस्वी और शक्तिशाली कुमार स्वर्णक्षेबी छे, ने जीवित होकर पिता और माता के चित्त को प्रसन्न किया कार्यामास राज्य पितरे स्वर्गते नृप वर्षाण नरेश्वर उस भयानक पराक्रमी कुमार ने पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर ग्यारह वर्षों तक राज्य किया तथय महायज्ञ बहुभिर्भूरि दक्षिण तर्पयामास देवास पितृश्चै महाद्युति तदनंतर उस महातेजस्वी राजकुमार ने बहुत से दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया और उनके द्वारा देवताओं तथा पितरों की तृप्ति की उपाद बहुन पुत्रा कुल कारिण का राजन, राजन इसके बाद उसने बहुत से वंश प्रवर्तक पुत्र उत्पन्न किए और दीर्घ काल के पश्चात वह कालधर्म को प्राप्त हुआ सामेन्द्र संजात शोकमेरम निवर्तया यहां के प्रा व्यास महात राजेन्द्र तुम भी अपने हृदय में उत्पन्न हुए इस शोक को दूर करो तथा तो भगवान श्री कृष्ण और महातपस्वी व्यास जी जैसा कह रहे हैं उसके अनुसार अपने बाप दादों के राज्य पर आरूढ़ हो इसका भार वहन करो फिर पुण्यदायक महायज्ञों का अनुष्ठान करके तुम अभिक्ष लोक में चले जाओगे इसी श्री महाभारते शांति पर धर्मानुशासन पर एकत्र इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में स्वर्णिष्ठिवी के जन्म का उपाख्यान विषय एक अध्याय पूरा हो